श्री गर्ग संहिता गिरराज खंड तीसरा अध्याय श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के द्वारा क्रोध पूर्वक कराई गई घोर जलवृष्टि से रक्षा करना श्री नारद जी कहते हैं राजन तदनंतर मेरे मुख से अपने यज्ञ का लोप तथा गोवर्धन पूजनोत्सव के संपन्न होने का समाचार सुनकर देवराज इंद्र ने बड़ा क्रोध किया उन्होंने उस सम् सांवर्तक नामक मेघगण को जिसका बंधन केवल प्रलय काल में खोला जाता है बुलाकर तत्काल व्रज का विनाश कर डालने के लिए भेजा आज्ञा पाते ही विचित्र वर्ण वाले मेघगण रोषपूर्वक गर्जना करते हुए चले उनमें कोई काले कोई पीले और कोई हरे रंग के थे किन्हीं की कांति इंद्रगोप वीर बहुटी नामक कीलों की तरह लाल थी कोई कपूर के समान सफेद थे और कोई नील नीलमल के समान नीली प्रभा से युक्त थे इस तरह नाना रंगों के मेघ मदोन्मद हो हाथी के समान मोटी बारी धाराओं की वर्षा करने लगे कुछ चंचल मेघ हाथी के सूढ़ के समान मोटी धाराएं गिराने लगे पर्वत शिखर के समान करोड़ों प्रस्तर खंडवा बड़े वेग से गिरने लगे साथ ही प्रचंड आंधी चलने लगी जो वृक्षों और घरों को उखाड़ फेंकती थी मैथिलेंद्र प्रलयकर मेघों तथा वज्रपातों का महाभयंकर शब्द व्रजभूमि पर व्याप्त हो गया उस भयंकर नाच से सातों लोगों और पातालों सहित ब्रह्मांड गूंज उठा दिग्गज विचलित हो गए और आकाश से भूतल पर तारे टूट टूट कर गिरने लगे अब तो प्रधान प्रधान घोप भयभीत हो प्राण बचाने की इच्छा से अपने अपने पशुओं और कुटुंब को आगे करके नंद मंदिर में आए बलराम सेठ परमेश्वर श्री नंद नंदन के शरण में जाकर समस्त भयभीत प्रजवासी उन्हें प्रणाम करके कहने लगे गोप बोले महाबाबू राम राम और ब्रजेश्वर कृष्ण कृष्ण इंद्र के दिए हुए इस महान कष्ट से आप अपने जनों की रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए तुम्हारे कहने से हम लोगों ने इंद्र याग छोड़कर गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया इससे आज इंद्र का कोप बहुत बढ़ गया है अब शीघ्र बताओ हमें क्या करना चाहिए श्री नारद जी कहते हैं राजन गोपी और ग्वालों से युक्त गोकुल को व्याकुल देख तथा बछड़ों सहित गो समुदाय को भी पीड़ित निहार भगवान बिना किसी घबराहट के बोले श्री भगवान ने कहा आप लोग डरे नहीं सबस्त परिकरों के साथ गिरिराज के तट पर चले जिन्होंने तुम्हारी पूजा ग्रहण की है वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे श्री नारद जी कहते राजन जो कहकर श्रीहरि सजनों के साथ गोवर्धन के पास गए और उस पर्वत को उखाड़ कर एक ही हाथ से खेल खेल में ही धारण कर लिया जैसे बालक बिना श्रम के ही गोबर छत्ता उठा लेता है अथवा तो जैसे हाथी अपने शोर से कमल को अनायास उखाड़ लेता है उसी प्रकार कृपालु करुणा में प्रभु श्री व्रजराज नंदन गोवर्धन पर्वत को धारण करके सुशोभित हुए फिर वे गोपों से बोले मैया बाबा ब्रज ब्रजवल्लभेश्वर गण आप सब लोग सारी सामग्री संपूर्ण धन तथा गौों के साथ गिरिराज के गर्त, गर्त में जा, समा जाइये यही एक ऐसा स्थान है जहां इंद्र का कोई भय नहीं है श्रीहरि का यह वचन सुनकर गोधन कुटुम्ब तथा अन्य समस्त उपकरणों के साथ वे गोवर्धन पर्वत के गड्ढे में समा गए नरेश्वर श्री कृष्ण का अनुमोदन बलराम जी सहित समस्त सखा ग्वाल बालों ने पर्वत को रोकने के लिए अपनी अपनी लाठियों को भी लगा लिया पर्वत के नीचे जल प्रवाह को आता देख भगवान ने मन ही सुन चक्र तथा शेष का स्मरण करके उसके निवारण के लिए आज्ञा प्रदान की मिथलेश्वर उस पर्वत के ऊपर स्थित हो कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र गिरती हुई जल की धाराओं को उसी प्रकार पीने लगा जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया था, उस पर्वत के नीचे नाग ने चारों ओर से गोलाकार स्थित हो उधर आते हुए जल प्रवाह को उसी तरह रोक दिया जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है गोवर्धनधारी शेहरी एक सप्ताह तक सुस्थिर भाव से खड़े रहे और समस्त गोप चकोरों की भांति श्री कृष्णचंद्र की ओर निहारते हुए बैठे रहे तदनंतर मतवाले ऐरावत हाथी पर चढ़कर अपनी सेना साथ ले रोज से भरे हुए देवराज इंद्र व्रजमंडल में आए उन्होंने दूर से ही नंद ब्रज को नष्ट कर डालने की इच्छा से अपना वज्र चलाने की चेष्टा की किंतु माधव ने वज्र सहित उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया फिर तो इंद्र भयभीत हो गए और जैसे सिंह की चोट खाकर हाथी भागे उसी प्रकार वे तक गणु तथा देवताओं के साथ सहसा भाग चले नरेश्वर उसी समय सूर्योदय हो गया बादल इधर उधर छठ गए हवा का वेग रुक गया और नदियों में बहुत थोड़ा पानी रह गया पृथ्वी पर पंख का नाम भी नहीं था आकाश निर्मल हो गया चौपाये और पक्षी सब ओ सुखी हो गए तब भगवान की आज्ञा पाकर समस्त गो पर्वत के गर्द से अपना अपना गोधन लेकर धीरे धीरे बाहर निकले उसके बाद गोवर्धनधारी ने अपने सखाओं से कहा तुम लोग भी निकलो तब वे बोले नहीं हम लोग अपने बल से पर्वत को रोके हुए हैं तुम ही निकल जाओ उन सबको इस तरह की बातें करते देख महामना गोवर्धनधारी श्रीहरि ने पर्वत का आधा भार उन पर डाल दिया बेचारे निर्बल गोप बालक उस भार से दबकर गिर पड़े तब उन सबको उठाकर श्री कृष्ण ने उनके देखते देखते पर्वत को पहले की ही भांति लीलापूर्वक रख दिया नरेश्वर उस समय प्रमुख गोपियों और प्रधान प्रधान गोपों ने नंद नंदन का गंध और अक्षत आदि से पूजन करके उन्हें दही दूध का भोग अर्पित किया और उनको परमात्मा जानकर सबने उनके चरणों में प्रणाम किया राजन नंद यशोदा रोहिणी बलराम तथा सन्नंद आदि वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर धन का दान किया और दया से द्रवित हो उन्हें सुभाषीर्वाद प्रदान किए तदनंतर उनकी भूर भूर प्रशंसा करके समस्त ब्रजवासी सफल मनोरथ हो नंद नंदन के समीप गाने बजाने और नाचने लगे तथा उन श्रीहरि को आगे करके अपने घर को लौटे उसी समय हर्ष से भरे हुए देवता वहां नंदन वन के सुंदर सुंदर फूलों की वर्षा करने लगे तथा आकाश में खड़े हुए प्रधान प्रधान गंधर्व और सिद्धों के समुदाय गोवर्धनधारी के यश गाने लगे इस प्रकार से गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत श्रीनारद भोलास संवाद में गोवर्धनोद्धारण नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ